पति के हृदय की जानने वाली सीता जी ने आनंद भरे मन से अपनी अंगूठी अंगुली से उतारी कृपालु श्री रामचंद्र जी ने ने केवट केवट से कहा नाव की उतराई लो ने व्याकुल होकर चरण पकड़ लिए उसने कहा हे नाथ आज मैंने क्या नहीं पाया मेरे दोष दुख और दरिद्रता की आग आज बुझ गई मैंने बहुत समय तक मजदूरी की विधाता ने आज मुझे भरपूर मजदूरी दे दी। हे हे नाथ, दीनदयाल, आपकी कृपा से अब मुझे कुछ नहीं चाहिए लौटती बार आप मुझे जो कुछ देंगे, वह प्रसाद मैं सिर प्रभु श्री राम जी, जी और सीता जी ने बहुत आग्रह या यत्न किया, पर केवट कुछ नहीं लेता तब करुणा के धाम भगवान श्री रामचंद्र जी ने निर्मल भक्ति का वरदान देकर उसे विदा किया फिर रघुकुल भक्ति का वरदान देकर उसे विदा किया फिर रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी ने स्नान करके पार्थिव पूजा की और शिव जी को सिर नवाया सीता जी ने हाथ जोड़कर गंगा जी से कहा हे माता, मेरा मनोरथ पूरा कीजिएगा जिससे मैं पति और देवर के साथ कुशलता पूर्वक लौट आकर तुम्हारी पूजा करूं सीताजी की प्रेम रस में सनी हुई विनती सुनकर तब गंगा जी के निर्मल जल में से श्रेष्ठ वाणी हुई हे रघुवीर की प्रियतमा जानकी सुनो तुम्हारा प्रभाव जगत में किसे नहीं मालूम है तुम्हारी कृपा दृष्टि देखते ही लोग लोकपाल हो जाते हैं सब सिद्धियां हाथ जोड़े तुम्हारी सेवा करती हैं तुमने जो मुझको बड़ी विनती सुनाई यह तो मुझ पर कृपा की और मुझे बड़ाई दी है तो भी हे देवी मैं अपनी वाणी सफल होने के लिए तुम्हें आशीर्वाद दूंगी तुम अपने प्राणनाथ और देवर सहित कुशलता पूर्वक अयोध्या लौटोगी तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी और तुम्हारा सुंदर यश जगत भर में छा जाएगा मंगल के मूल गंगा जी के वचन सुनकर और देव नदी को अनुकूल देखकर सीता जी आनंदित हुई तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने निषाद राज गोह से कहा कि भैया अब तुम घर जाओ यह सुनते ही उसका मुँह सूख गया और हृदय में दाह उत्पन्न हो गया गोह हाथ जोड़कर दीन वचन बोला हे रघुकुल शिरोमणि मेरी विनती सुन लिए मैं नाथ आपके साथ रहकर रास्ता दिखाकर चार यानी कुछ दिन चरणों की सेवा करके हे रघुराज जिस वन में आप रहेंगे वहां मैं सुंदर पर्ण कुटी यानी पत्तों की कुटिया बना दूंगा तब मुझे आप जैसी आज्ञा देंगे रघुवीर आपकी दुहाई है मैं वैसा ही करूँगा उसके स्वाभाविक प्रेम को देखकर श्री रामचंद्र जी ने उसको साथ ले लिया इससे गुह के हृदय में बड़ा आनंद हुआ फिर गुह यानी निषाद राज ने अपनी जाति के लोगों को बुला लिया और उनका संतोष करा के तब उनको विदा किया तब प्रभु श्री रघुनाथ जी गणेश जी और शिव जी का स्मरण करके तथा गंगा जी को मस्तक नवाकर सखा निषाद राज छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित वन को चले उस दिन पेड़ के नीचे निवास हुआ लक्ष्मण जी और सखा गुह ने विश्राम की सब सुव्यवस्था कर दी प्रभु श्री रामचंद्र जी ने सवेरे प्रातः काल की सब करके जाकर तीर्थों के के राजा राजा प्रयाग के दर्शन किए उस राजा का सत्य मंत्री है श्रद्धा प्यारी स्त्री है और श्री वेड़ी माधव जी सरी हितकारी मित्र हैं चार पदार्थों धर्म अर्थ काम और मोक्ष से भंडार भरा है और वह पुण्यमय प्रांत ही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 पापों के समूह रूपी हाथी को मारने के लिए सिंह रूपी प्रयागराज का प्रभाव यानी महत्व या महात्म्य कौन कह सकता है ऐसे सुहावने तीर्थराज का दर्शन कर सुख के समुद्र रघुकुल श्रेष्ठ श्री राम जी ने भी सुख पाया उन्होंने अपने श्रीमुख से सीता जी लक्ष्मण जी और सखा गुह को तीर्थराज की महिमा कहकर सुनाई तदनंतर प्रणाम करके वन और बगीचों की ओर देखते हुए और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 कृपा करके यह वरदान दीजिए कि आपके चरण कमलों में मेरा स्वाभाविक प्रेम हो जब तक कर्म वचन और मन से छल छोड़कर मनुष्य आपका दास नहीं हो जाता तब तक करोड़ों उपाय करने से भी वह स्वप्न में भी सुख नहीं पाता मुनि के वचन सुनकर उनकी भाव भक्ति के कारण आनंद से तृप्त हुए भगवान श्री रामचंद्र जी लीला की दृष्टि से सकुचा गए तब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 वे लौटे श्री राम जी ने रात को वहीं विश्राम किया और प्रातः काल प्रयागराज का स्नान करके और प्रसन्नता के साथ मुनि को सिर नवाकर श्री सीता जी जी लक्ष्मण और सेवक के साथ वे चले चलते समय बड़े प्रेम से श्री राम जी ने मुनि से कहा हे नाथ बताइए हम किस मार्ग से जाएं मुनि मन में हंसकर श्री राम जी से कहते हैं आपके लिए सभी मार्ग सुगम है फिर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 कि निषाद के साथ दो परम सुंदर सुकुमार नवयुवक और एक परम सुंदरी स्त्री आ रही है अपना अपना काम भूलकर दौड़े और लक्ष्मण जी श्री राम जी और सीता जी का सौंदर्य देखकर अपने भाग्य की बड़ाई करने लगे उनके मन में परिचय जानने की बहुत लालसाएं भरी हैं पर वे नाम गाँव पूछते सकुचाते हैं उन लोगों में जो वयोवृद्ध और चतुर थे उन्होंने युक्ति से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 पता नहीं नहीं इस इस प्रसंग के रखने में क्या रहस्य है परंतु शेपक तो है परंतु वह तो तापस को जब कवि अलिखित गति कहते हैं तब निश्चय पूर्वक कौन क्या कह सकता है हमारी समझ से ये तापस या तो श्री हनुमान जी थे अथवा ध्यानस्थ तुलसीदास जी ध्यानस्थ तुलसीदास जी अपने इष्टदेव को पहचानकर उनके नेत्रों में जल भराया और शरीर पुलकित हो गया वह दंड की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा उसकी प्रेम विहवल दिशा दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता श्री राम जी ने प्रेम पूर्वक पुलकित होकर उसको हृदय से लगा लिया उसे इतना आनंद हुआ मानो कोई महादरिद्री मनुष्य पारस पा गया हो सब कोई यानी देखने वाले कहने लगे कि मानो प्रेम और परमार्थ यानी परम तत्व दोनों शरीर धारण करके मिल रहे हैं फिर वह लक्ष्मण जी के चरणों लगा उन्होंने प्रेम से उमंग उसको उठा कर लिया फिर उसने सीता जी की चरण धूलि अपने सिर पर धारण किया माता सीता जी ने भी उसको अपना छोटा बच्चा जानकर आशीर्वाद दिया फिर निषाद राज ने उसको दंडवत की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 वे माता पिता कैसे हैं जिन्होंने ऐसे सुंदर सुकुमार बालकों को वन में भेज दिया है श्री राम जी लक्ष्मण जी और सीता जी के रूप को देखकर सब स्त्री पुरुष स्नेह से व्याकुल हो जाते हैं तब श्री रामचंद्र जी ने सखा गुह को अनेकों तरह से घर लौटने के लिए समझाया श्री रामचंद्र जी की आज्ञा को सिर चढ़ाकर उसने अपने घर को गमन किया फिर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 आप जहाँ तक जाएंगे वहाँ तक पहुँचा फिर आपको प्रणाम करके हम लौट आवेंगे इस प्रकार वे यात्री प्रेमवश पुलकित शरीर हो और नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भरकर पूछते हैं किंतु कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी कोमल विनय युक्त वचन कहकर उन्हें लौटा देते हैं जो गाँव और पूर्वे रास्ते में बसे हैं नागों और देवताओं के नगर उनको देखकर प्रशंसा पूर्वक ईर्ष्या करते हैं और ललचाते हुए कहते हैं कि किस पुण्यवान ने किस शुभ घड़ी में इनको बसाया था जो आज ये इतने धन्य और पुण्यमय तथा परम सुंदर हो रहे हैं जहाँ जहाँ श्री रामचंद्र जी के चरण चले जाते हैं उनके समान इंद्र की पूरी अमरावती भी नहीं है रास्ते के समीप बसने वाले भी बड़े पुण्यात्मा हैं स्वर्ग में रहने वाले देवता भी उनकी सराहना करते हैं जो नेत्र भरकर सीता जी और लक्ष्मण जी सहित घनश्याम श्री राम जी के दर्शन करते हैं जिन तालाबों और नदियों में श्री राम जी स्नान कर लेते हैं देव सरोवर और देव नदियाँ भी उनकी बड़ाई करती हैं जिस वृक्ष के नीचे प्रभु जा बैठते हैं कल्प भी उसकी बड़ाई करते हैं श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों की रज का स्पर्श करके पृथ्वी अपना बड़ा सौभाग्य मानती है रास्ते में बादल छाया करते हैं और देवता फूल बरसाते और सिहाते हैं पर्वत वन और पशु पक्षियों को देखते हुए श्री राम जी रास्ते में चले जा रहे हैं सीता जी और लक्ष्मण जी सहित श्री रघुनाथ जी जब किसी गाँव के पास जा निकलते हैं तब उनका आना सुनते ही बालक बूढ़े स्त्री पुरुष सब अपने घर और कामकाज को भूलकर तुरंत उन्हें देखने के लिए चल देते हैं श्री राम लक्ष्मण और सीता जी का रूप देखकर नेत्रों का परम फल पाकर वे सुखी होते हैं दोनों भाइयों को देखकर सब प्रेमानंद में मग्न हो गए उनके नेत्रों में जल भराया और शरीर पुलकित हो हो, गए। उनकी दशा नहीं की की जाती। मानो दरिद्रों ने चिंतामणि ढेरी पाली हो। वे एक-एक को पुकार कर सीख देते हैं कि इसी क्षण नेत्रों का लाभ ले लो कोई श्री रामचंद्र जी को देखकर ऐसे अनुराग में भर गए हैं कि वे उन्हें देखते हुए उनके साथ लगे चले जा रहे हैं कोई नेत्र मार्ग से उनकी छवि को हृदय में लाकर शरीर मन और श्रेष्ठ वाणी से शिथिल हो जाते हैं अर्थात उनके शरीर मन और वाणी का व्यवहार बंद हो जाता है कोई बड़ की सुंदर छाया देखकर कर वहाँ नरम घास और पत्ते बिछाकर कहते हैं कि क्षण भर यहाँ बैठकर थकावट मिटा लीजिए फिर चाहे अभी चले जाइएगा चाहे सवेरे कोई घड़ा भर कर पानी ले आते हैं और कोमलवाणी से कहते हैं नाथ आचमन तो कर लीजिए उनके प्यारे वचन सुनकर और उनका अत्यंत प्रेम देखकर दयालु और परम सुशील श्री रामचंद्र जी ने मन में सीता जी को थकी हुई जानकर घड़ी भर बड़ की छाया में विश्राम किया स्त्री पुरुष आनंदित होकर शोभा देखते हैं अनुपम रूप ने उनके नेत्र और मनों को लुभा लिया है सब लोग टकटकी लगाए श्री रामचंद्र जी के मुख्य चंद्र को चकोर की तरह तन्मय होकर देखते हुए चारों ओर सुशोभित हो रहे हैं श्री राम जी का नवीन तमाल वृक्ष के रंग का यानी श्याम शरीर अत्यंत शोभा दे रहा है जिसे देखते ही करोड़ों कामदेवों के मन मोहित हो जाते हैं बिजली कैसे रंग के लक्ष्मण जी बहुत ही भले मालूम होते हैं वे नक्श से शिखा तक सुंदर हैं और मन को बहुत भाते हैं दोनों मुनियों के हाथों में धनुषाण शोभित हो रहे हैं उनके सिरों पर सुंदर जटाओ के मुक्कुट है वक्ष स्थल भुजा और नेत्र विशाल है और शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान सुंदर मुख पर पासीने की बूंदों का समूह शोभित हो रहा है उस मनोहर जोड़ी का वर्णन नहीं किया जा सकता क्योंकि शोभा बहुत अधिक है और मेरी बुद्धि थोड़ी है श्री राम लक्ष्मण और सीता जी की सुंदरता को सब लोग मन चित्त और बुद्धि तीनों को लगाकर देख रहे हैं प्रेम के प्यासे वे गाँव के स्त्री पुरुष इनके सौंदर्य माधुर्य की छटा देखकर ऐसे थकित रह गए हैं जैसे दीपक को देखकर हिरनी हिरणी और हिरण रह जाते हैं गाँव की स्त्रियां सी, सीता जी के पास आती है परंतु अत्यंत स्नेह के कारण पूछते सकुचाती आती है बार बार सब उनके पांव लगती हैं और सहज ही सीधे साधे कोमल वचन कहती हैं हे राजकुमारी हम विनती करती यानी कुछ निवेदन करना चाहती हैं परंतु स्त्री स्वभाव के कारण कुछ पूछते हुए डरती हैं हे स्वामिनी हमारी ढिठाई क्षमा कीजिएगा और हमको गंवारी जानकर बुरा न मानिएगा ये दोनों राजकुमार स्वभाव से ही लावण्यमय यानी परम सुंदर हैं मरकतमणि यानि पन्ने और सुवर्ण की कान ने कान्ति इन्हीं से पाई है अर्थात मरकत मणि में और स्वर्ण में जो हरित और स्वर्ण वर्ण की आभा है वह इनकी हरिताभ नील और स्वर्ण कांति के एक कण के बराबर भी नहीं है श्याम और गौर वर्ण है सुंदर किशोर अवस्था है दोनों ही परम सुंदर और शोभा के धाम है शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान इनके मुख और शरद ऋतु के कमल के समान इनके नेत्र है हे सुमुखे तो अपनी सुंदरता से करोड़ों कामदेवों को लजाने वाले ये तुम्हारे कौन हैं उनकी ऐसी मन मन वर्ण वाली सीता जी उनको देखकर संकोचवश पृथ्वी की ओर देखती हैं वे दोनों ओर के संकोच से सकुचा रही हैं अर्थात न बताने में ग्राम की स्त्रियों को दुख होने का संकोच है और बताने में लज्जा रूपी संकोच है हिरण के के बच्चे के नेत्रावली और कोकिला वाणी वाली सीता जी सकुचाकर प्रेम सहित मधुर वचन बोली ये जो सहज स्वभाव सुंदर और गोरे शरीर के हैं उनका नाम लक्ष्मण है ये मेरे छोटे देवर हैं फिर सीता जी ने लज्जावश अपने चंद्रमुख को आंचल से ढककर और प्रियतम श्री राम जी की ओर निहार कर भौहे टेढ़ी करके खजन पक्षी कैसे सुंदर नेत्रों को तिरछा करके सीता जी ने इशारे से उन्हें कहा कि ये श्री रामचंद्र जी मेरे पति हैं यह जानकर गांव के सब युवती स्त्रियां इस प्रकार आनंदित हुई मानो कंगालों ने धन की राशियां लूट ली हों वे अत्यंत प्रेम से सीता जी के पैरों पड़कर बहुत प्रकार से आशीष देती हैं यानी शुभकामना करती हैं कि जब तक शेष जी के सिर पर पृथ्वी रहे तब तक तुम सदा सुहागिनी बनी रहो और पार्वती जी के समान अपने पति को प्यारी हो हे देवी हम पर कृपा न छोड़ना यानी बनाए रखना हम बार बार हाथ जोड़कर विनती करती हैं जिससे आप फिर इसी रास्ते लौटें और हमें अपनी दासी जानकर दर्शन दे सीता जी ने उन सबको प्रेम की प्यासी देखा और मधुर वचन कह कहकर उनका भलीभांति संतोष किया मानो चांदनी ने कुमुदनियों को खिलाकर पुष्ट कर दिया हो उसी समय श्री रामचंद्र जी का रुख जानकर लक्ष्मण जी ने कोमलवाणी से लोगों से रास्ता पूछा यह सुनते ही स्त्री पुरुष दुखी हो गए उनके शरीर पुलकित हो गए और नेत्रों में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 उनके मनों को अपने साथ ही लगा लिया लौटते हुए वे स्त्री पुरुष बहुत पछताते हैं और मन ही मन देव को दोष देते हैं परस्पर बड़े ही विषाद के साथ कहते हैं कि विधाता के सभी काम उल्टे हैं वह विधाता बिल्कुल निरंकुश यानी स्वतंत्र निर्दय और निडर है जिसने चंद्रमा को रोगी यानी घटने बढ़ने वाला और कलंकी बनाया कल्पवृक्ष को पेड़ और समुद्र को खारा बनाया उसी ने इन राजकुमारों को वन में भेजा है जब विधाता ने इनको वनवास दिया है तब उसने भोग विलास व्यर्थ ही बनाए जब ये बिना जूते के यानी कि नंगे ही पैरों रास्ते में चल रहे हैं तब विधाता ने अनेकों वाहन यानी सवारियां व्यर्थ ही रची जब ये खुश और पत्ते बिछाकर जमीन पर ही पड़ रहते हैं तब विधाता ने सुंदर सेज यानी पलंग और बिछौने किस लिए बनाए विधाता ने जब इनको बड़े बड़े पेड़ों के नीचे का निवास दिया तब उज्ज्वल महलों को बना बनाकर उसने व्यर्थ ही परिश्रम किया जो ये सुंदर और अत्यंत सुकुमार होकर मुनियों के से वस्त्र पहनते हैं और जटा धारण करते हैं तो फिर करतार यानि विधाता ने भांते भांति के गहने और कपड़े वृथा ही बनाए जो ये कंदमूल फल खाते हैं तो जगत में अमृत आदि भोजन व्यर्थ है कोई एक कहता है ये स्वभाव से ही सुंदर है इनका सौंदर्य या माधुर्य नित्य और स्वाभाविक है ये अपने आप प्रकट हुए हैं और ये ब्रह्मा के बनाए नहीं हैं हमारे कानों नेत्रों और मन के द्वारा अनुभव में आने वाली विधाता की करनी को जहाँ तक वेदों ने वर्णन करके कहा है वहाँ तक चौदहों लोकों में ढूंढ देखो ऐसे पुरुष और ऐसी स्त्रियाँ कहाँ हैं यानी कहीं भी नहीं है इसी से सिद्ध होता है कि ये विधाता के चौदहों लोकों से अलग हैं और अपनी महिमा से अपने आप ही निर्मित हुए इन्हें देखकर विधाता का मन अनुरक्त अनुरक्त यानि मुग्ध हो गया तब वह भी इन्हीं के उपमा योग्य दूसरे स्त्री पुरुष बनाने लगा उसने बहुत परिश्रम किया परंतु कोई उसकी अटकल में ही नहीं आए यानी पूरे नहीं उतरे इसी ईर्ष्या के मारे उसने इनको जंगल में लाकर छिपा दिया है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 कि ये अत्यंत सुकुमार शरीर वाले दुर्गम यानी कठिन मार्गों में कैसे चलेंगे स्त्रियां स्नेहवश विकल हो जाती हैं मानो संध्या के समय चकवी यानि भावी वियोग की पीड़ा सोह रही हो यानी दुखी हो रही हो इनके चरण कमलों को कोमल तथा मार्ग की मार्ग को कठोर जानकर वे व्यथित हृदय से उत्तम वाणी कहती हैं इनके कोमल और लाल लाल चरणों यानी तलवों को छूते ही पृथ्वी वैसे ही सकुचा जाती है जैसे हमारे हृदय सकुचा रहे हैं जगदीश्वर ने यदि इन्हें वनवास ही दिया है तो सारे रास्ते को पुष्पमय क्यों नहीं बना दिया यदि ब्रह्मा से मांगे मिले तो हे सखी हम तो उनसे मांगकर इन्हें अपनी आँखों में ही रखें जो स्त्री पुरुष इस अवसर पर नहीं आए वे श्री सीताराम जी को नहीं देख सके उनके सौंदर्य को सुनकर वे व्याकुल होकर पूछते हैं कि भाई अब तक वे कहाँ तक गए होंगे और जो समर्थ हैं वे दौड़ते हुए जाकर उनके दर्शन कर लेते हैं और जन्म का परम फल पाकर विशेष आनंदित होकर लौटते हैं गर्भवती प्रसूता आदि अबला स्त्रियाँ बच्चे और बूढ़े दर्शन ना पाने से हाथ मलते और पछताते हैं इस प्रकार जहां जहां श्री रामचंद्र जी जाते हैं वहां वहां लोग प्रेम के वश हो जाते हैं। सूर्य कुल रूपी कुमुदिनी के प्रफुल्लित करने वाले चंद्रमा स्वरूप श्री रामचंद्र जी के दर्शन कर गांव-गांव में ऐसा ही आनंद हो रहा है जो लोग वनवास दिए जाने का कुछ भी समाचार सुन पाते हैं वे राजा रानी यानी दशरथ और कैकई को दोष लगाते हैं कोई एक कहते हैं कि राजा बहुत ही अच्छे हैं जिन्होंने हमें अपने नेत्रों का लाभ दिया स्त्री पुरुष सभी आपस में सीधी स्नेह भरी और सुंदर बातें कह रहे हैं वे कहते हैं कि वे माता पिता धन्य हैं जिन्होंने इन्हें जन्म दिया वह नगर धन्य है जहाँ से ये आए हैं वह देश पर्वत वन और गांव धन्य है और वही स्थान धन्य है जहाँ जहाँ ये जाते हैं ब्रह्मा ने उसी को रचकर सुख पाया जिसके ये यानी श्री रामचंद्र जी सब प्रकार से स्नेही है पथिक रूप श्री राम लक्ष्मण की सुंदर कथा सारे रास्ते और जंगल में छा गई है रघुकुल रूपी कमल के खिलाने वाले सूर्य श्री राम जी इस प्रकार मार्ग के लोगों को सुख देते हुए सीता जी और लक्ष्मण जी सहित वन को देखते हुए चले जा रहे हैं आगे श्री राम जी हैं पीछे लक्ष्मण जी सुशोभित हैं तपस्वियों के वेश बनाए दोनों बड़ी ही शोभा पा रहे हैं दोनों के बीच में सीता जी कैसी सुशोभित हो रही हैं जैसे ब्रह्म और जीव के बीच में माया फिर जैसी छवि मेरे मन में बस रही है उसको कहता हूं मानो ऋतु और कामदेव के बीच में रति यानी कामदेव की स्त्री शोभित हो, फिर अपने हृदय में खोजकर उपमा कहता हूं कि मानो बुध यानी चंद्रमा के पुत्र और चंद्रमा के बीच में रोहिणी यानी चंद्रमा की स्त्री सो रही हो प्रभु श्री रामचंद्र जी के जमीन पर अंकित होने वाले दोनों चरण चिन्हों के बीच बीच में पैर रखती हुई सीता जी यानी कहीं भगवान के चरण चिन्हों पर पैर न टिक जाएं इस बात से डरती हुई मार्ग में चल रही हैं और लक्ष्मण जी मर्यादा की रक्षा के लिए सीता और श्रीराम जी दोनों के चरण चिन्हों को बचाते हुए उन्हें दाहिने रख रास्ता चल रहे हैं श्री राम जी लक्ष्मण जी और सीता जी की सुंदर प्रीति वाणी का विषय नहीं है अर्थात अनिर्वचनीय है अतः वह कैसे कही जा सकती है पक्षी और पशु भी उस छवि को देखकर प्रेमानंद में मग्न हो जाते हैं पथिक रूप श्री रामचंद्र जी ने उनके भी चित्त चुरा लिए हैं प्यारे पथिक श्री सीता जी सहित दोनों भाइयों को जिन जिन लोगों ने देखा उन्होंने भव का अगम मार्ग यानी जन्म मृत्यु रूपी संसार में भटकने का भयानक मार्ग बिना ही परिश्रम आनंद के साथ तय कर लिया अर्थात वे आवागमन के चक्र से सहज ही छूटकर मुक्त हो गए आज भी जिसके हृदय में स्वप्न में भी कभी लक्ष्मण सीता राम तीनों बटो ही आ तो वह भी श्री राम जी के परम धाम के उस मार्ग को पा जाएगा जिस मार्ग को कभी कोई विरले ही मुनि पाते हैं तब श्री रामचंद्र जी सीता जी को थकी हुई जानकर और समीप ही एक बड़ का वृक्ष और ठंडा पानी देखकर उस दिन वही ठहर गए कंद मूल फल खाकर रात भर वहां रहकर कर प्रातःकाल स्नान करके श्री रघुनाथ जी आगे चले सुंदर वन तालाब और पर्वत देखते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी वाल्मीकि जी के आश्रम आए श्री रामचंद्र जी ने देखा कि मुनिका निवास स्थान बहुत सुंदर है जहां सुंदर वन पर्वत और पवित्र जल है सरोवरों में कमल और वनों में वृक्ष फूल रहे हैं और मकरंद रस में मस्त हुए भौरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं बहुत से पक्षी और पशु कोलाहल कर रहे हैं और वैर से रहित प्रसन्न होकर मन से विचर रहे हैं पवित्र और सुंदर आश्रम को देखकर कर कमल नयन श्री रामचंद्र जी हर्षित हुए रघुश्रेष्ठ श्री राम जी का आगमन सुनकर मुनि वाल्मीकि जी उन्हें लेने के लिए आगे आए श्री रामचंद्र जी ने मुनि को दंडवत किया विप्र श्रेष्ठ मुनि ने उन्हें आशीर्वाद दिया श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर मुनि के नेत्र शीतल हो गए सम्मानपूर्वक मुनि उन्हें आश्रम में ले आए श्रेष्ठ मुनि वाल्मीकि जी ने प्राण प्रिय अतिथियों को पाकर उनके लिए मधुर कंदमूल और फल मंगवाए श्री सीता जी लक्ष्मण जी और रामचंद्र जी ने फलों को खाया तब मुनि ने उनको विश्राम करने के लिए सुंदर स्थान बतला दिए मुनि श्री राम जी के पास बैठे हैं और उनकी मंगल मूर्ति को नेत्रों से देखकर वाल्मीकि जी के मन में बड़ा भारी आनंद हो रहा है तब श्री रघुनाथ जी कमल सदृश हाथों को जोड़कर कानों को सुख देने वाले मधुर वचन बोले हे मुनिनाथ आप त्रिकालदर्शी हैं संपूर्ण विश्व आपके लिए हथेली पर रखे हुए बेर के समान है प्रभु श्री रामचंद्र जी ने ऐसा कहकर फिर जिस जिस प्रकार से रानी कैकई ने वनवास दिया वह सब कथा विस्तार से सुनाई और कहा हे प्रभु पिता की आज्ञा का पालन माता का हित और भरत जैसे स्नेही एवं धर्मात्मा भाई का राजा होना और फिर मुझे आपके दर्शन होना यह सब मेरे पुण्यों का प्रभाव है हे मुनिराज आपके चरणों का दर्शन करने से आज हमारे सब पुण्य सफल हो गए हमें सारे पुण्यों का फल मिल गया अब जहाँ आपकी आज्ञा हो और जहाँ कोई भी मुनि उद्वेग को प्राप्त न हो क्योंकि जिनसे मुनि और तपस्वी दुख पाते हैं वे राजा बिना अग्नि के ही अपने दुष्ट कर्मों से जलकर भस्म हो जाते हैं ब्राह्मणों का संतोष सब मंगलों की जड़ है और भूदेव ब्राह्मणों का क्रोध करोड़ों कुलों को भस्म कर देता है ऐसा हृदय में समझकर वह स्थान बतलाइए जहां मैं लक्ष्मण और सीता सहित जाऊं और वहां सुंदर पत्तों और घास की कुटी बनाकर हे दयालु कुछ समय निवास करूँ श्री राम जी की सहज ही सरल वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि वाल्मीकि बोले धन्य धन्य हे रघुकुल के ध्वजा स्वरूप आप ऐसा क्यों ना कहेंगे आप सदैव वेद की मर्यादा का पालन यानी रक्षण करते हैं हे राम आप वेद की मर्यादा के रक्षक जगदीश्वर हैं और जानकी जी आपके स्वरूप भूता माया है जो कृपा के भंडार आपकी रुख पाकर जगत का सृजन पालन और संहार करती हैं जो हजार मस्तक वाले सर्पों के स्वामी और पृथ्वी को अपने सिर पर धारण करने वाले हैं वही चराचर के स्वामी शेष जी लक्ष्मण हैं देवताओं के कार्य के लिए आप राजा का शरीर धारण करके दुष्ट राक्षसों की सेना का नाश करने के लिए चले हैं हे राम आपका स्वरूप वाणी के अगोचर बुद्धि से परे अव्यक्त अकथनीय और अपार है वेद निरंतर उसका नेति नेति कहकर वर्णन करते हैं हे राम जगत दृश्य है आप उसके देखने वाले हैं आप ब्रह्मा विष्णु और शंकर को भी नचाने वाले हैं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 और प्राकृतिक यानी प्रकृति के तत्वों से निर्मित देह वाले साधारण राजाओं की तरह से कहते और करते हैं हे राम आपके चरित्रों को देख और सुनकर मूर्ख लोग तो मोह को प्राप्त होते हैं और ज्ञानी जन सुखी होते हैं आप जो कुछ कहते करते हैं वह सब सत्य यानी उचित ही है क्योंकि जैसा स्वांग भरे वैसा ही नाचना भी तो चाहिए इस समय आप मनुष्य रूप में हैं अतः मनुष्योचित व्यवहार करना ठीक ही है आपने मुझसे पूछा कि कि मैं रहूं, मैं रहूं परंतु यह पूछते सकुचाता हूं कि जहां आप ना हो वो स्थान बता दीजिए तब मैं आपके रहने के लिए स्थान बताऊ मुनि के प्रेम रस से सने हुए वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी रहस्य खुल जाने के डर से सकुचा मन में मुस्कुराए वाल्मीकि जी हंसकर फिर अमृत रस में डुबोई हुई मीठी वाणी में बोले हे राम जी सुनिए अब मैं वे स्थान बताता हूँ जहाँ आप सीता जी और लक्ष्मण जी समेत निवास करिए जिनके कान समुद्र की भांति आपकी सुंदर कथा रूपी अनेकों सुंदर नदियों से निरंतर भरते रहते हैं परंतु कभी पूरे तृप्त नहीं होते उनके हृदय आपके लिए सुंदर घर हैं और जिन्होंने आप अपने नेत्रों को चातक बना रखा है, जो जो आपके दर्शन रूपी मेघ के लिए सदा रहते हैं, तथा भारी-भारी नदियों, समुद्रों और झीलों का निरादर करते हैं और आपके सौंदर्य रूपी मेघ के एक बूंद जल से सुखी हो जाते हैं अर्थात आपके दिव्य सच्चिदानंदमय स्वरूप के किसी एक अंग की जरा सी भी झांकी के सामने सूक्ष्म और और कारण तीनों जगत के के के अर्थात पृथ्वी, स्वर्ग ब्रह्मलोक तक सौंदर्य का तिरस्कार करते हैं जी, उन लोगों के हृदय रूपी, सुखदाई भवनों में आप भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित निवास करिए आपके यश रूपी निर्मल मान सरोवर में जिसकी जीभ हंसिनी बनी हुई आपके गुण समूह रूपी मोतियों को चुगती है हे राम जी आप उसके हृदय में बसी